शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष महाराज की स्मृति कथा जब महापुरुष महाराज मद्रास मठ में थे तो उस समय मैं भी वहां था मुझे समाचार मिला कि मेरे एक साथी ब्रह्मचारी उत्तर काशी जाकर वहां कठोर तप कर रहे हैं शारीरिक सामर्थ्य न होने पर भी प्राचीन पंथी साधुओं की तरह ऋषिकेश अथवा वैसे ही किसी स्थान में जाकर तप करने की आकांक्षा मेरे मन में भी कभी कभी उठा करती थी अतः एक दिन मैंने महापुरुष महाराज को बताया अमुक ब्रह्मचारी उत्तर काशी जाकर तप कर रहा है मैंने सोचा था कि एक व्यक्ति तप कर रहा है यह जानकर वह प्रसन्न होंगे किंतु उन्होंने कहा क्या तुम समझते हो उत्तरकाशी जाने से ही भगवान का दर्शन हो जाएगा बाहर जाकर तप करने के लाभ-लाभ के संबंध में उन्होंने मुझे सचेत कर दिया बाद में ज्ञात हुआ कि जो ब्रह्मचारी उत्तरकाशी में तप कर रहा था उसका मस्तिष्क विकृत हो गया जिस समय महापुरुष महाराज मद्रास मठ में थे तब हम सब आश्रम निवासी तड़के ध्यान जप करने के अनंतर उनके कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम करते थे उस अवसर पर कुछ कुछ धर्म प्रसंग भी होता था उनके श्रीमुख से धर्म प्रसंग सुनने के लिए हम बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा करते थे मद्रास के एक अवसर प्राप्त वृद्ध भक्त उन दिनों मठ में रहते थे उनकी उपाधि थी मुदालियर वह बहुत ही साधु प्रकृति के थे उन्हें राजा महाराज ने ऋषि मुदालियर नाम दिया था वह सभी के प्रिय थे उन्हें हम लोग ता कहकर पुकारते थे तमिल भाषा में ताता का अर्थ दादा है एक दिन प्रातःकाल हम लोग महापुरुष महाराज के समीप खड़े थे ताँता ने उनसे पूछा हाउ आर यूर यू महाराज महापुरुष महाराज ने उत्तर दिया आई एम ऑल राइट द सेल्फ इज ऑलवेज ऑल राइट आई एम द सेल्फ मैं बहुत अच्छा हूँ आत्मा हर समय अच्छा है मैं आत्मा हूँ कभी कभी महापुरुष महाराज उनसे हंसी भी करते थे अतः मैंने सोचा कि संभवतः वह हंसी के ढंग से वैसी बातें कर रहे होंगे शरीर कैसा है यह कहना वे नहीं जानते थे दूसरी बात कहते थे किंतु मैंने देखा धीरे धीरे वह गंभीर होकर दृढ़ स्वर से वही बात कह रहे हैं मैं पूर्ण हूँ आयम पूर्णम आदि उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपनी अनुभूति की बात ही कह रहे हैं उसमें प्रियास नहीं है फिर वे मौन हो गए हम लोग स्तंभित होकर खड़े रह गए किसी की कुछ कहने की इच्छा नहीं हो रही थी दक्षिण प्रदेश में मैं लगभग डेढ़ वर्ष रहा बाद में कलकत्ता आ गया वहाँ से मैं अद्वैत आश्रम मायावती के काम में भेजा गया असल में मठ में आने के साल भर के भीतर ही मुझे मलेरिया ज्वर हो गया और मैं बार बार उससे पीड़ित रहने लगा महापुरुष महाराज से कहने पर उन्होंने कहा चिंता क्या है किसी एक अच्छे स्थान में भेज दूंगा। इसके अनंतर मैं मायावती चला गया वहाँ के काम में मैं बीस वर्ष से अधिक तक नियुक्त था मायावती के काम से कभी कभी मुझे कलकत्ता भी रहना पड़ता था जब तक महापुरुष महाराज शरीर धारण किए हुए थे तब तक मठ में जाकर उनके दर्शन की सुविधा थी कलकत्ता रहते समय प्रायः प्रतिदिन ही मैं मठ जाकर उनके दर्शन कर आता था जब मैं कलकत्ते में मायावती का शाखा पुस्तक प्रकाशन विभाग में काम करता था तब मुझे कागज़ के लिए चीनी बाजार, छपाई के लिए गोल दिखी के पास तथा दफ्तरी खाने में दौड़ना पड़ता था इसके अतिरिक्त आश्रम के कार्यालय में भी पुस्तक खरीद बिक्री के लिए अनेक व्यक्ति आते थे उससे वहाँ आश्रम का वातावरण कायम रखना कठिन था एक बार मैंने महापुरुष महाराज से कहा था कलकत्ते में पुस्तक प्रकाशन विभाग में काम करना बहुत ही विक्षेपजनक है उन्होंने उत्तर में कहा तड़के उठकर अच्छी तरह ध्यान जब कर लेना उससे मन अच्छा रहेगा मैं वैसा ही करता हूँ तड़के ध्यान करता हूँ और दिन भर उसी के नशे में बीत जाता है साधारणतया वह अपनी व्यक्तिगत अनुभूति की बात नहीं बताते थे परंतु मुझे बताया कि वह बहुत सुबह ध्यान करते हैं और उसका असर दिन भर रहता है इस बात को सुनकर मैं अवाक रह गया साथ ही वह अपने व्यक्तिगत भाव को इस प्रकार मुझसे कहते हैं इससे मैं विशेष आनंदित हुआ उनकी बात सुनकर मैंने कहा आपने तो कहा महाराज कि सवेरे तड़के आप ध्यान करते हैं फलस्वरूप दिन भर आप आनंद में रहते हैं किंतु मैं ध्यान करने की चेष्टा करता हूँ तो उस समय मन इधर उधर विक्षिप्त हो जाता है मेरी बात सुनकर वह ठहाका मार कर पड़े उसके बाद उन्होंने जो बातें कही वे मेरे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान है मैंने उन्हें व्यक्त किया कि बहुत तड़के उठकर मैं ध्यान जब करने की चेष्टा करता हूँ किंतु उससे मेरे मस्तिष्क में झिमझिम सनसनाने का भाव रहता है जिससे दिन में काम करने में बहुत ही असुविधा होती है सुनकर वह कुछ उद्विग्न भाव से झट बोल उठे नहीं नहीं वैसा ना करो रात में बहुत अच्छी तरह सो लेना उसके बाद सुबह उठकर जहाँ तक संभव हो जब ध्यान कर लेना उन्होंने मुझसे कहा रात को सोते समय प्रबल इच्छा शक्ति का प्रयोग करना कि मैं रात के चार बजे उठूँगा इससे उस समय निश्चय ही तुम्हारी नींद खुल जाएगी और उस समय उठकर ध्यान जप करते रहना वह इसी तरह हमारे लिए धर्म जीवन यापन को सहज कर देना चाहते थे एक दूसरे दिन उन्होंने मुझसे कहा था समय मुझे याद नहीं है जबरदस्ती जोर देकर अधिक ध्यान मत करना सहज भाव से हृदय के साथ जहाँ तक संभव हो भगवान को पुकारते चलो अन्य सब कार्यों के लिए उन पर निर्भर रहो भगवान को प्राप्त करना सांसारिक विद्योपार्जन करने की तरह का विषय नहीं है बेलूर मठ में रहते समय मैंने देखा था हम लोगों में से कोई रुग्ण हो जाए तो महापुरुष महाराज बहुत ही चिंतित हो जाते थे एक दिन धर्म जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं के प्रसंग में मैंने उनसे कहा हम लोगों का शरीर स्वस्थ हो जाए तो महाराज आप लोग इतने चिंतित हो जाते हैं हम लोगों का शरीर अस्वस्थ हो जाए तो महाराज आप लोग इतने चिंतित हो जाते हैं किंतु जब हमारा मन दुख देने लगता है और हम मझधार में पड़ जाते हैं तो क्या उस समय भी आप हमारे लिए उद्विग्न होते हैं मेरा यह अनोखा प्रश्न सुनकर वह मुस्कराते हुए बोले हाँ तुम्हारे लिए चिंता होती है समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा अद्वैत आश्रम के कलकत्ता शाखा के केंद्र में जब मैं काम करता था तब मिस्टर एच ए पपली नामक वाई एम सी ए के एक विशिष्ट अंग्रेज मेरे पास आया करते थे मैं जब मद्रास में था तभी से उनसे परिचय था वह बहुत ही निष्कपट तथा सज्जन व्यक्ति थे मुझे जहाँ तक ज्ञात है ईसाई धर्म के प्रति उनमें कुछ भी कट्टरपन न था वह दक्षिणेश्वर देखना चाहते थे एक दिन मैं उन्हें वहाँ ले गया लौटते समय बातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा मैंने बहुत से ईसाइयों से पूछा है कि वे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं तो उनमें से किसी किसी ने अवश्य कहा है कि उन्हें भगवान का दर्शन हुआ है मैंने वही प्रश्न अनेक हिंदू महात्माओं से भी पूछा है किंतु उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि वह भगवान को प्राप्त कर सके हैं क्या इससे यह प्रमाणित होता है कि ईसा मसीह की उपासना करने से ही सहज में भगवान का लाभ होता है मैंने उत्तर दिया जिन ईसाइयों ने आपसे कहा है कि वे भगवान को प्राप्त कर सके हैं उनके साथ जाकर कुछ दिन रहिए उनका जीवन देखिए और जो हिंदू महात्मा कहते हैं कि उन्हें भगवान का दर्शन नहीं मिला है उनके साथ भी घनिष्ठ भाव से उस समय तक निवास कीजिए फिर देखिए किस प्रकार के लोगों से यथार्थ धार्मिक भाव की प्रेरणा मिलती है वह चुप हो गए इसके कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने बेलूर मठ का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की एक रविवार को उन्हें मैं मठ मिले गया मुख्य स्थलों को देख लेने के बाद उन्होंने मठ और मिशन के प्रेसिडेंट महाराज से भेंट करने की इच्छा प्रकट की महापुरुष महाराज की आज्ञा लेकर मैं मिस्टर पिपली को उनके कमरे में ले गया पपली साहब बहुत ही विनय और श्रद्धा के साथ उस कमरे में प्रविष्ट हुए एक दो बातों के उपरांत उन्होंने महापुरुष महाराज से पूछा क्या आपने भगवान का साक्षात्कार किया है उनके इस प्रकार आकस्मिक प्रश्न के लिए मैं कुछ लज्जिशा हो गया किंतु महापुरुष महाराज क्या उत्तर देते हैं सुनने के लिए मैं अत्यंत उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा व्यक्तिगत जीवन के संबंध में ऐसा प्रश्न होने के कारण महापुरुष जी किंचित मात्र भी असंतुष्ट नहीं हुए बल्कि उसी क्षण उत्तर दिया जी हाँ मैंने भगवान का साक्षात्कार किया है सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता हूँ किंतु उपनिषद का उपदेश है येद मत सह अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम के नो उपनिषद अर्थात जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता उसका तो वह जाना हुआ है और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है वह नहीं जानता उपनिषद के इस मंत्र को उद्धृत करके उसका अर्थ उन्होंने साहब को अंग्रेजी में समझा दिया एक अन्य अंग्रेज सज्जन हमारे पास आया करते थे वह थे कलकत्ता ऑक्सफोर्ड मिशन छात्रावास के सुप्रीम टेंडेंट का सहकारी सुप्रीम टेंडेंट। वह अविवाहित धर्मपरायण और बहुत आदर्श थे नियम से प्रतिदिन प्रार्थना आदि करते थे किसी भी अनुष्ठान को वह छोड़ते नहीं थे उनके बारे में ये बातें जानकर मेरे मन में उन पर श्रद्धा थी विशेषकर इसलिए कि मैं बाहरी काम के कारण नियमित ध्यान भजन के नियमों की रक्षा नहीं कर पाता था एक दिन महापुरुष महाराज से मैंने कहा एक अंग्रेज़ महोदय हमारे पास आते हैं वह कट्टर नियम से प्रार्थना भजन आदि का पालन करते हैं मैं समझता था यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न होंगे किंतु उन्होंने कहा यह तो सैनिकों के सामूहिक आदेश पालन की तरह है हृदय का सहयोग इसमें नहीं है उनके सारे आचार अनुष्ठानों को उन्होंने उड़ा दिया मुझे भी शिक्षा मिली कि यथार्थ जीवन कैसा होना चाहिए महापुरुष महाराज जब तक योक में थे मैं कलकत्ते रहते हर रविवार को बेलूर मठ जाया करता था मठ में जाने का आनंद था इसके अतिरिक्त महापुरुष महाराज का विशेष आकर्षण था इसी कारण जब वह अन्य स्थान में चले जाते थे तब मठ सूना मालूम होता था मठ से लौटते समय जब उन्हें प्रणाम करने के लिए जाता था तो वह प्रतिदिन ही पूछा करते थे कि प्रसाद पाया है या नहीं किसी दिन नहीं पाया है यह सुनने पर वह किसी तरह खाट से उठकर अलमारी खोलकर कुछ मिठाई मुझे अवश्य देते थे इस प्रकार गंभीर स्नेह के साथ वह प्रसाद देते थे तो उसके विषय में सोचने पर अभी भी मन कहता है कि वह तो प्रसाद नहीं बल्कि आंतरिक आशीर्वाद था ग्रीष्म ऋतु तीसरे पहर का समय महापुरुष जी थोड़ा विश्राम लेने के उपरान्त अपने बिछौने पर लेटे थे कमरे का दरवाजा खुल, खुला देखकर मैं धीरे धीरे उनके समीप पहुंचा और पंखा लेकर हवा करने लगा ठीक इसी समय एक अधेड़ सा मनुष्य एकाएक कमरे में घुस आया इस समय बाहर से किसी को आने नहीं जाने आने जाने नहीं दिया जाता था इससे मैं कुछ चेड़ सा गया उस मनुष्य के बिखरे केस तथा विकृत चेहरा देखकर मालूम हुआ कि किसी विशेष कारणवश वह बहुत ही विक्षिप्त है उसने महापुरुष महाराज से पूछा संसार में इतने दुख कष्ट क्यों हैं उसके बात करने के ढंग से मालूम हुआ कि समस्त संसार के प्रति उसे भारी विद्वेष हुआ है मैं उस समय कमरे में रहूं या नहीं समझ में नहीं आ रहा था महापुरुष महाराज धीरे धीरे बिछौने से उतरकर उतर अपने मेज के पास कुर्सी पर जा बिराजे वह आदमी तब तक खाली फर्श पर बैठ गया था महापुरुष महाराज उसकी ओर कुछ झुक कर बोले संसार में दुख कष्ट क्यों है मैं नहीं बता सकता किंतु तो दुख कष्ट से बाहर किए किस तरह जाया जाता है इसे मैं बता सकता हूँ उन बातों के भीतर उस मनुष्य को सहायता देने के लिए महापुरुष महाराज के मन में असीम आग्रह और आकांक्षा थी तदनंतर वह मनुष्य अपनी समस्या के संबंध में क्या क्या कह गया उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया महापुरुष जी का उपदेश सुनकर थोड़ी देर में वह शांत होकर चला गया उस दिन मैंने जो कुछ देखा और सुना था वह अब भी मेरे काम आ रहा है